रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग भारतीय विज्ञान संस्थान में कमला ने अपने शिक्षक श्रीनिवास के मार्गदर्शन में बहुत परिश्रम किया अपने उत्साही शिक्षक की प्रेरणा वे कभी नहीं भूली उन्होंने कमला को जैव रसायन की श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ें और उनके लेखकों से पत्र व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया कमला ने दूध और दलहन में प्रोटीन पर शोध किया जिससे देश के कुपोषित को बहुत लाभ हुआ 1936 में वे दलहनों से मिलने वाली प्रोडीनोम पर शोध कार्य करने वाली पहली स्नातक थी इस शोध कार्य के लिए बंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें के डॉक्टर डेरिक रिक्टर की प्रयोगशाला में काम किया रिक्टर ने कमला को काम करने के लिए एक लंबी मेज दी। रात को प्रयोगशाला में रिक्टर रिक्टर उसी मेज पर सो जाते थे। डॉक्टर के के तबादले बाद कमला वनस्पति वोतकों के विषय पर डॉक्टर जॉबिन हिल के मार्गदर्शन में काम करती रही आलू पर शोध करते समय उन्होंने पाया कि प्रत्येक पौधे के भूत की कोशिका में साइटोक्रोम सी नाम का एक पाचक रस होता है, जो कोशिकाओ के आन के लिए जिम्मेदार होता है यह एक मौलिक खोज थी जो समूचे वनस्पति जगत पर लागू होती थी दिग्गज वैज्ञानिकों के साथ काम करने का उनका सपना तब पूरा हुआ जब उन्हें दो वजीफे मिले पहला था विश्वविद्यालय के सर विलियम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर फ्रेडरिक हॉमकिंस के साथ काम करने का मौका यहां कमला ने ऑक्सीकरण और पर काम किया दूसरा वजीफा एक अमेरिकी छात्रवृत्ति थी जिसके अंतर्गत कमला यूरोप की यात्रा कर वहां के जाने माने वैज्ञानिकों से मिली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए कमला ने अपने संक्षिप्त शोध ग्रंथ में वनस्पति वोतकों के सांस लेने की प्रक्रिया में सी के प्रभाव की व्याख्या की। उनका पूरा शोध ग्रंथ टाइप किए गए 40 का था उसके लिए शोध और लेखन को मिलाकर उन्हें केवल 14 माह का समय लगा उन्नीस सौ में वे भारत लौटी और लेडी हार्डिंग कॉलेज नई दिल्ली में नवनिर्मित जैव रसायन विभाग की प्रमुख बने बाद में वे स्थित न्यूट्रिशन रिसर्च लैबोरेटरी की सहायक निदेशक बनी यहाँ उन्होंने विटामिनों के प्रभाव पर शोध किया उन्नीस में उनका विवाह सोहानी से हुआ जिसके बाद वे बम्बई चली गई